संवेदनाओं की पंख ब्लॉग एक और पेशक दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के शब्द संसार में महाभारत कथा की जानकारी अलग अलग भागों में प्रस्तुत की जा रही है। विराट नगर में पांडव अपना अपना वेश बदलकर राजा विराट के यहाँ नौकरी करने लगे किंतु उन लोगों को देखकर विराट ने उन्हें नौकर बनाना उचित नहीं समझा उनके बहुत आग्रह करने पर और विश्वास दिलाने पर राजा विराट ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया और अपनी पसंद के अनुसार काम दे दिया राजा विराट के यहाँ युधिष्ठिर ने अपना नाम कंक रखा और राजा के साथ चौसर खेलकर अपने दिन बिताने लगे भीम ने अपना नाम वल्लभ रखा उनका काम था राजा विराट की रसोई बनाना अर्जुन का नाम ब्रिहन्नला रखा गया उनका काम था विराट की राजकुमारी उत्तरा को संगीत और नृत्य की शिक्षा देना नकुल का नाम ग्रंथिक रखा गया उनका काम था घोड़ों को साधने उनकी बीमारियों का इलाज करने तथा उनकी देखभाल करना सहदेव तंतिपाल के नाम से गाय बैलों की देखभाल करते थे द्रौपदी राजा विराट की पत्नी की सेवा करती थी उनका नाम सैरंजी रखा गया रानी सुदेशना का भाई कीचक बड़ा ही बलिष्ठ और प्रतापी वीर था मत्स्य देश की सेना का वह नायक था उसकी शक्ति से स्वयं विराट भी डरा करते थे और उसका कहा मानते थे जब से पांडवों के बारह वर्ष की वनवास की अवधि पूरी हुई थी तभी से दुर्योधन गुप्तचरों के माध्यम से पांडवों की खोज करने लगा था उन्ही दिनों कीचक, दिनों कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। दुर्योधन समझ गया कि की कीचक का वध भीम ने किया होगा उसने राज सभा में अपना विचार प्रकट करते हुए कहा पांडव शायद विराट के नगर में छिपे हैं अतः हमें विराट नगर पर हमला कर देना चाहिए यदि हम अज्ञातवास की अवधि पूरी होने पूरी से पहले उनका पता, पता कर ले तो शर्त के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष, वर्ष और वनवास करना पड़ेगा अपनी पुरानी शत्रुता का बदला लेने, लेने के लिए त्रिगर्त देश का राजा सुशर्मा ने विराट नगर आरोप हमला करने की जिम्मेदारी ले ली सबकी राय से यह निर्णय किया गया कि विराट के राज्य पर राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से हमला करें और उसी मौके पर उत्तर की ओर से दुर्योधन विराट नगर आरोप हमला कर दे इस योजना के अनुसार मत्स्य देश आरोप आक्रमण कर दिया गया मत्स्य देश के दक्षिणी भाग पर त्रिगर्त राज ने हमला करके गायों के झुंड को अपने कब्जे में कर लिया युधिष्ठिर ने विराट को सांत्वना दी युधिष्ठिर के प्रस्ताव के अनुसार अर्जुन को छोड़कर चारों पांडव विराट के साथ युद्ध करने चले गए विराट को सुशर्मा ने बंदी बना लिया और उनकी सारी सेना तितर बितर हो गई। यह देखकर युधिष्ठिर ने भीम से कहा भीम विराट को अभी छुड़ाकर लाना होगा और सुशर्मा के घमंड को तोड़ना होगा भीम को डर था कि अगर हमेशा की तरह वे सिंह की भांति गर्जना करेंगे तो लोग उन्हें पहचान जाएंगे अतः उन्होंने धनुष बाण के सहारे ही लड़ना उचित समझा भीम रथ पर बैठ ही बाणों की वर्षा करने लगे कुछ ही देर में भीम ने विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा को कैद कर लिया राजा विराट के विजय होने की खबर नगर में पहुंची तो नगर के लोग उनके स्वागत में जुट गए और खुशियां मनाने लगे तभी दुर्योधन ने उत्तर की ओर से हमला कर दिया इधर राजकुमार उत्तर बिल्कुल डर गया था उसने बिहनला से कहा कि तुम मुझे इस संकट से बचाओ उसने राजकुमार उत्तर को समझाते हुए कहा कि तुम सिर्फ घोड़े की राज संभाल लो इतना कहकर अर्जुन ने राजकुमार उत्तर को सारथी के स्थान पर बिठाकर राज उसके हाथ में पकड़ा दी अर्जुन ने कौरव सेना के सामने रथ लाकर खड़ा किया उसने गांडे संभाल लिया और उस पर डोरी चढ़ाकर तीन बार जोर से टंकार की कौरव सेना टंकार की ध्वनि सुनकर सचेत भी नहीं हो पाई थी कि अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि की जिससे कौरव सेना थर्रा उठी और पांडवों के आने से उन लोगों में खलबली मच गई आचार्य द्रोण द्वारा कही गई यह बात कि रथ पर अर्जुन है कर्ण और दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा कर्ण ने कहा अज्ञातवास की अवधि अभी पूरी नहीं हुई है पांडवों को पुनः बारह वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास करना होगा आश्चर्य है कि सेना भय से कांप रही है मैं अकेला ही युद्ध करूंगा और दुर्योधन को दिए वचन को पूरा करूंगा। कर्ण की मूर्खता पूर्ण बातों पर कृपाचार्य झल्ला उठे और बोले कि हम सब को आपस में मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा कृपाचार्य की बातों को सुनकर कर्ण को गुस्सा आ गया वह बोला आचार्य तो सिर्फ अर्जुन की प्रशंसा करते हैं उसी की बातों को बढ़ा चढाकर बोलने की उनकी आदत हो गई है पता नहीं या भय के कारण या अर्जुन के प्रति प्रेम के कारण है जो भी हो मैं पीछे नहीं हटूंगा कर्ण ने जब आचार्य द्रोण का मजाक उड़ाया तो अश्वत्थामा ने कहा कर्ण किया तुमने कुछ नहीं बेकार की बातों में समय गवा रहे हो इस प्रकार आपस में वाद विवाद करते हुए कौरव की सेना को देखकर भीष्म भीष्मिन्न हो उठे वे बोले यह समय आपस में झगड़ने का नहीं मिलकर शत्रु का मुकाबला करने का है भीष्म के समझाने पर सभी शांत हुए भीष्म ने बताया कि प्रतिज्ञा का समय पूरा हो चुका है हर वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते तुम लोगों की गणना में भूल हुई है अतः अभी भी समय है पांडवों के साथ संधि कर लो दुर्योधन बोला मैं संधि नहीं युद्ध चाहता हूँ राज्य तो दूर मैं एक गांव तक देने को तैयार नहीं हूँ यह सुनकर द्रोणाचार्य की आज्ञानुसारेना व्यूह रचना करने लगी अर्जुन ने दो दो बाण द्रोण और पितामह के चरणों के पास चलाकर उनकी वंदना की फिर उन्होंने दुर्योधन का पीछा किया और उसे मैदान से बाहर निकाल दिया कर्ण को घायल कर दिया अश्वत्थामा को हरा दिया और आचार्य द्रोण को निकल जाने का मौका दिया अंत में कौरव हार मानकर हस्तिनापुर लौट गए इधर युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने कहा उत्तर अपना रथ नगर की ओर ले चलो तुम्हारी गाय छुड़ा ली गई है शत्रु भी भाग खड़े हुए हैं, इस युद्ध में विजय तुम्हारी हुई है अतः चंदन लगाकर और फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना अर्जुन ब्रह्मला के रूप में फिर से सारथी बन गए दूतों के माध्यम से नगर में खबर भेज दी गई कि राजकुमार उत्तर की विजय हुई है त्रिगर्थ राज सुशर्मा पर विजय प्राप्त कर राजा विराट नगर में आए तो उन्हें पता चला कि राजकुमार उत्तर कौरवों से लड़ने गए हैं यह सुनकर राजा चिंतित हो उठे राजा को इस तरह व्याकुल देखकर कंक ने उन्हें भरोसा दिलाया कि आप राजकुमार उत्तर की चिंता न करें उनके साथ ब्रेहनिला सारथी बनकर गई है कंक इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि इतने में उत्तर के द्वारा भेजे गए दूतों ने आकर बताया राजन आपका कल्याण हो राजकुमार उत्तर जीत गए हैं कौरवों की सेना तितर बितर हो गई है और गाय छुड़ा ली गई है पुत्र के विजय पर राजा आनंद और अभिमान से फूले न समाए। इसके बाद वे कंक के साथ चौसर खेलने लगे चौसर खेलते खेलते राजा ने कंक से कहा विख्यात वीरों को मेरे बेटे ने अकेले ही जीत लिया है कंक ने उन्हें, उन्हें बताया कि निसंदेह आपका पुत्र भाग्यवान है नहीं तो ब्रिहिला उनकी सार्थी बनती ही कैसे राजा विराट कंक की बातों पर झल्ला उठे और अपने हाथ का पासा कंक के मुंह पर दे मारा जिससे कंक के मुंह पर चोट आई और खून बहने लगा इतने में बाहर से संदेश आया कि राजकुमार उत्तर ब्रहनला के साथ आ चुके हैं वे राजा से मिलना चाहते हैं। राजा बोले उन्हें जल्दी से अंदर भेज दो कंक ने द्वारपाल को इशारा किया कि सिर्फ राजकुमार को अंदर लाओ ब्रहनला को नहीं युधिष्ठिर को डर था कि कहीं उनके निकलते हुए रक्त को देखकर अर्जुन कुछ अनर्थ न कर बैठे राजकुमार उत्तर ने पहले पिता को प्रणाम किया फिर कंख को प्रणाम करना चाहता था तभी उनके मुख से खून बहता देखकर दुखी हो गया उसने पूछा पिताजी इनको किसने चोट पहुंचाई है विराट ने बताया कि क्रोध में मैंने ही चौसर फेंक कर मारा है यह सुनकर उत्तर कांप उठा। उसने पिता से आग्रह किया तब विराट ने कंक के पाँव पकड़कर क्षमा मांगी फिर उन्होंने उत्तर को गले लगा लिया उत्तर ने विराट को बताया कि पिताजी मैंने कोई सेना नहीं हराई मैं तो लड़ा भी नहीं विराट ने कौरवों को हराने वाले वीर को बुलाने के लिए कहा तभी अर्जुन ने सारी सभा में अपना असली परिचय दे दिया लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा राजा विराट का हृदय कृतज्ञता और आश्चर्य से तरंगित हो उठा विराट ने कुछ सोचने के बाद अर्जुन से आग्रह किया कि आप मेरी कन्या उत्तरा से विवाह कर लें। अर्जुन ने कहा राजन मैं आपकी कन्या को नृत्य और गायन सिखाता हूँ मेरे लिए वह बेटी के समान है यह उचित नहीं है कि मैं उसके साथ विवाह करूं। यदि आपकी इच्छा हो तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका विवाह हो जाए विराट ने उनकी यह बात मान ली। इसके कुछ समय बाद दुर्योधन के दूतों ने आकर युधिष्ठिर से कहा कि प्रतिज्ञा पूरी होने से पहले अर्जुन पहचाने गए है अतः शर्त के अनुसार 12 वर्ष के लिए और वनवास करना होगा इस पर युधिष्ठिर हंस बोले दूध शीघ्र ही वापस जाकर दुर्योधन को कहो कि वह पितामह भीष्म और जानकारों से पूछकर इस बात का निश्चय करे कि अवधि पूरी हो चुकी थी या नहीं मेरा, मेरा यह दावा है कि तेरहवा वर्ष पूरा होने के बाद ही अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी महाभारत की आगे की कथा आप भाग आठ में सुन सकते हैं।